महाभारत आश्वेधिक पर्व ष्शीति तमोध्याय राजा युधिष्ठिर का भी राजाओं की पूजा करने का आदेश और श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से अर्जुन का संदेश का नाम वु समागता वेदवित पृथ्वी स्वरान दृष्टवा युधिष्ठिरो राजा भीमसेनम अभासत वै सम्पाजी कहते हैं वहाँ आए हुए वेदवेत्ता विद्वानों और पृथ्वी का शासन करने वाले राजाओं को देखकर राजा युधिष्ठिन भीमसेन से कहा उपयाता एते उपजाता ए तेताम पूजा पूजा हि भाई ये जो भूमंडल का शासन करने वाले राजा यहाँ पधारे हुए है, हैं सभी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं पूजा के योग्य है अतः तुम इनकी यथोचित पूजा सत्कार करो इतना स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यशस्वीना भीमसेनो महातेजा जमाभ्याम स पांडव यशव यशस्वी महाराज के इस प्रकार आदेश देने पर महातेजस्वी पांडवपुत्र भीमसेन ने नकुल और सहदेव को साथ लेकर सब राजाओं का युधिष्ठ के आज्ञा आज्ञानुसार यथोचित सत्कार किया अथाभ्य गोविंदो विष्णु भी सधर्मज बलदेव पुरस्कृत सर्व्राणता सहित प्रद्युमेना चषेनाथ सांबे न तथा कृतवर्मणा इसके बाद समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण बलदेव जी को आगे करके सात्यक प्रद्युमन सठ निषठ सांब तथा कृतवर्मा आदि विष्णुवंशियों के साथ युधिष्ठ के पास आये ती पराम पूजाम चक्रे भीमो महारथ च चेस्मरी रत्नवंते च महारथी भीम से ने उन लोगों का भी विधिवत सरका सत्कार किया फिर वे रत्नों से भरे पूरे घरों में जाकर रहने लगे युधिष्ठिर समय पे तो कथान्त मधसूद अर्जुन हम कथया मास बहुसंग्राम कर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे उसी में उन्होंने बताया अर्जुन बहुत से युद्धों में शत्रुओं का सामना करने के कारण दुर्बल हो गए हैं पुनः सतम पृ कौंते जगतपति यह सुनकर धर्मपुत्र कुंती कुमार युजिष्ठी ने शत्रु दमन इंद्र कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार उनसे पूछा तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले आगमद्वारकाशी समाप्त पुरुषोप योद्राक्षित पांडव श्रेष्ठम बहुसंग्राम कर राजन मेरे पास द्वारिका का रहने वाला एक विश्वास पात्र मनुष्य आया था उसने पांडव श्रेष्ठ अर्जुन को अपनी आंखों देखा था वे अनेक स्थानों पर युद्ध करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं समीपे च महाबाह आचष्ट च महा प्रभो गुरु कार्याणी कौन तेय मेधार्थ सिद्ध प्रभु उसने यह भी बताया है कि महाबाहु अर्जुन अब निकट आ गए हैं अतः कुंती नंदन अब आप के, के लिए आवश्यक कार्य आरंभ कर दीजिए कुशल माधव उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्टि ने पुनः प्रश्न किया माधव बड़े सौभाग्य की बात है कि अर्जुन शकुशल लौट रहे हैं यदि संधिदेश बलाग्रणी तथा ज्ञात मे क्षाम नंदन यद्णंदन पांडव सेना के अग्रगा अर्जुन ने इस यज्ञ के संबंध में जो कुछ संदेश दिया हो उसे मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ इतुक्त धर्मराज हे नृत्य प्रोवाचेदे धर्म आत्म युधिष्ठि धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर विष्णु और अंधकवंती यादवों के स्वामी प्रवचन कुशल भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मात्मा युधिष्ठि से इस प्रकार कहा इदमाह महाराज पार्थवाक्यम स्मरण वाचो युधिष्ठि कृष्ण काले वाक्य मिदम तम महाराज जो मनुष्य मेरे पास आया था उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा श्री कृष्ण आप ठीक समय पर मेरा यह कथन महाराज युधिष्ठिर को सुना दीजिएगा आग माजान सर्वे वही कौर पूजा हिना। अर्जुन कहते हैं कौरवसेठ यज्ञ में प्राय सभी राजा पधारेंगे जो आ जाए उन सबको महान मानकर कर उन सबका पूर्ण सत्कार करना चाहिए यही हमारी योग्य कार्य है वचना विज्ञाप्य ओम यथाचाधिक चतर्घ्याहरणे भवतः इतना कहकर वे फिर मुझसे बोले मानत मेरी ओर से तुम राजा युधिठिर को यह सूचित कर देना कि राजस यज्ञ में अर्घ्य देते समय जो दुर्घटना हो गई थी वैसे इस बार नहीं होनी चाहिए कर तुम अर्ति तद्राजा भवाचाप्यन मनताम राजान से यु इ राजन पुनः प्रजा श्री कृष्ण राजा युधिष्ठ को ऐसा ही करना चाहिए आप भी उन्हें ऐसी ही अनुमति दे और बतावे कि राजन राजाओं के पारस्परिक द्वेष से पुनः इस सारी प्रजाओं का विनाश न होने पावे कौंते पुरुष धनंजय से निपत ते दिगृ श्री कृष्ण कहते हैं कुंती नंदन नरेश्वर इस उस मनुष्य ने अर्जुन की कही हुई यह बात और बताई थी उसे भी मेरे मुँह से सुन लीजिए उपाया सज्ञम नो मणिपूर पति नृप्रो मम महातेजा दयितो बभ्रुवाह हम लोगों के इस यज्ञ में मणिपुर का राजा बब्रुवान भी आवेगा जो महान तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पुत्र है तम भवान पदपेक्षार्थम विधि पूजयित प्रभो प्रभो उसकी सदा मेरे प्रति बड़ी भक्ति और अनुरक्ति रहती है इसलिए आप मेरी अपेक्षा से उसका विधि पूर्वक विशेष सत्कार करें इतवचनम शुवा धर्मराजोधिष्ठि अपनंद तदाच्यम इधम वचनम अब्रवीद अर्जुन का यह संदेश सुनकर धर्मराज धर्मराजधिष्ठि ने उसका हृदय से अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा महाभारते आश मेधि केवड़े अनुगीता परवण आशु मेधारंभे सरस्वती तमोध्या इस प्रकार से महाभारत अश्वमेधि पर्व के अंतर्गत अनुवेता पर्व में अश्वेधि यज्ञ का आरंभ विषयक छियासीवा अध्याय पूरा हुआ